श्रम दम तीक्षा समाधान श्रद्धा या भागने का भी चारा है तो समाधान ऊपर दी एक बार खाया कितना बढ़िया खीर पूरी महंगे से महंगी चीज खाई और हाजमा नहीं होता तो प्रकृति उल्टी करा देती ये उसकी कितनी कृपा है उल्टी कर दिया फिर चतुर को बोलो क्या उल्टी करे लाया जरा चाट ले महंगा महंगा माल है तो खाएगा नाम चतुर है करेगा बेवकूफ़ी मोहंगा में मोहंगी वस्तु खा दी अने वामिट थी थसे कि हे सालू थोड़ू उठाई फरी खाई लिए अरे बहुत महँगी चीज़ ऐसी कभी नहीं मिली थी आज मिली और खाई थोड़ा ज़्यादा खा ली वामन वामन हो तो उल्टी किए में से थोड़ा लेके खाने का विचार नहीं आएगा चतुर हो चाहे मूर्ख हो इसको बोलते ऊपर थी जब संसार से एक बार चल दिया भगवान के तरफ उल्टी कर दिया फिर चाटने जाता है तो वमन चाटने जैसी उसकी मानसिकता है जैसे उल्टी किया और फिर चाटे तो कितना नीच पुरुष है तो कुत्ता करता है उल्टी करके फिर चाटता है कुत्ता जमा करता उल्टी करता फिर उठा के खाता है मनुष्य ऐसा नहीं कर सकेगा तो ईश्वर के रास्ते चले तो जो छोड़ दिया त्याग दिया फिर उसको ग्रहण न करना उसको बोलती ऊपरती छठा सदगुण है ईश्वर प्रणिधा गुरु में भगवत भाव रखें और सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता अंतरात्मा ईश्वर प्रणीधा ईश्वर की उपासना आराधना प्रार्थना पुकार ये सब ईश्वर प्रणीधा है तो छह सदगुण आ जाएंगे एक तो सत्कर्म और करेगा तो विवेक जगेगा विवेक जगा तो फिर वैराग्य आएगा, वैराग्य आएगा तो ईश्वर के रास्ते चलेगा ईश्वर के रास्ते चलते ही छः सदगुण आएंगे शम मन को रोकना दम इंद्रियों को गलत जगत से जाता हो तो संयम करें। ऐसा नहीं टीवी खोल दिया शादी कर लिया राजकोट चला गया तो वो उल्टी चाटने गया जो छोड़ दिया त्याग दिया फिर उधरी जाना माहौल में ऐसे कई लोग भ्रष्ट हो जाते तो राजकुमार ने सत्संग सुना था तितिक्षा वो नहीं चाहता समाधान ऐसा क्या वैसा क्या चलो कोई बात नहीं बीत जाएगा हमको तो ईश्वर पाना है ये समाधान हो गया मेरे साथ आश्रम में जो पुराने लोग थे उनको ऐसा भड़का दिया गुरुजी के सेवक ने कि सब के सब मेरे को भगाने में लगे थे महणा मारे क्या क्या करे ऐसा व्यवहार करे कि तुम लोग एक दिन भी नहीं रह सकते मैं क्या क्या है करने तो अपने को तो गुरुजी जी से खा भगवत प्राप्ति करना है अब उनका वर्णन करें ना तो सत्संग छूट जाएगा तो बड़ी लंबी कहानी है ऐसा ऐसा बहुपचौता लेकिन हमारे मन में कभी नहीं आया कि घर वापस जाए एक बार वह मन कर दिया तो ससुर भी मार है सासू भी मार है मर रहे हैं मरने तो हमारे जाने से कौन जिंदा हो जाएगा जिंदा होने के बाद भी तो मरेंगे बहन भी मार है भाई भी मार है भाई मर गया मर गया तो यहाँ ले आओ हम उधर शमशान में नहीं आएंगे आश्रम में नदी किनारे जलाया तो उन्होंने बोल दिया ऐसा ऐसा करो हो गया एक बार चल दिया तो फिर वापस क्यों चाटना कुत्ते की नकल क्यों करना उस राजकुमार में आ गए थे सत्संग सुना अब राजा रोए एकलोता बेटा कहाँ गया साधु बन गया क्या हुआ कैसे ऐसे करते करते चारों तरफ मंत्री सिपाही खोज में लगे खोज में लगे तो बिंद्रावन के बाबा के पास आपका राजकुमार है बस तो राजा को तो पता चला अब राजा है चीज वस्तु सौगात लेके महात्मा के, के चरणों में दंडवत प्रणाम करे रोए राजन क्या बात है आप जी मेरा सब कुछ लूट गया मेरा एक लोता बेटा है वो आपके पास साधु बन गया है कि साधु बनेगा मेरा बेटा लोटा दीजिए बस मैं कुछ नहीं चाहता फुट -फुट के राजा रोवे तो महात्मा ने देखा ही तो राजा सज्जन है तो रोके मांगता है दूसरा राजा हो तो जबरदस्ती भी ले जाए राजा है तो उसके पास तो सब ताकत होती है अच्छा वो कहाँ है बुलाओ साधक को बोले वो जंगल में गए हैं जरा गाय के लिए चारा वारा लेने को और फूल वूल बनने को तो जाओ तुम उनको बुला के लाओ तो किसी ने कहा तुम्हारा बाप आए हैं और तुम तो राजकुमार हो अभी हमको पता चला अरे बोले कौन राजकुमार कौन है सब भरम है तो क्या है बोले गुरुजी तुमको अपने पिता के साथ घर भेजेंगे हैं थोड़ी देर शांत हो गया मेरे पास टाइम नहीं है पहले मैंने कथा कही हुई है किसी गृहस्थी के घर पहले तवे होते थे लोहे के तवे जो चूल्हे पे रखते थे तो काली काली माँ होती थी दंगियाँ भी होती थी मिट्टी के दवे उसका काली माँ लेके अपने मुंह को काला कर दिया हम जाना है घर जाना पड़ेगा और इधर उधर से काला गधा ढूंढ लिया और लेके चारा बारा खिलाते हुए गधे को पुचकार के गधे वाले को बोला तेरे को देंगे पैसा काला गधा लेके काला मुंह करके गुरु के पास पहुंचा तो राजा ने देखा कि मेरा बेटा ऐसा गद्धे को लेके आया है गुरु ने पूछा गधा क्यों लाया है बोले इसकी आवश्यकता पड़ेगी गुरुदेव आज ये राजा साहब आए ऐसा नहीं बोले मेरा बाप आया है। ये राजा साहब आए तो इनका राज्य बल के आगे मुझे आज्ञा मिलेगी कि घर जाओ और शास्त्र में कहा है जो एक बार ईश्वर के रस्ते चलता है गुरु के द्वार पर समर्पित का शब्द कह दिया और गुरु का अन्न खाया वो समर्पित हो गया अगर वो समर्पित हो गया तो फिर घर जाए तो उसको काले गधे पे बैठ के उल्टे मुँह जिधर को पूँछे गधे की उधर मुंह करे और काला मुंह करके जाए ये शास्त्र का विधान है घर जाना हो नहीं तो उसको प्रतिवाय लगता है दोष लगता है कई नीच योनियों में जाना पड़ता है एक बार समर्पित तो होकर फिर लौट के गया तो जैसे कुत्ता उल्टी करके चाटता ऐसी नीच योनियों में उसको जाना पड़ेगा तो मैं अभी तो घर जाता हूं, लेकिन फिर मैं कुत्ते की योनी में और दूसरे जो उल्टी करके चाटते हैं ऐसी योनियों में न जाऊँ इसलिए मैं ये प्राश्चित से जाऊँगा ऐसे करके आंसू और रोमांच अब गुरु और शिष्य का संवाद बाप सुन रहा है मैंने आपका गुनाह क्या किया मैं क्या चुरा के आया गुनाह ये यह किया कि तुम्हारी मूत्र से पसार हुआ बस मेरे को आप बंधन में क्यों डालते मेरा बेटा मेरा बेटा कौन किसका बेटा है कौन किसका बाप सब मतलब के लिए एक दूसरे को पकड़ पकड़ के ले जाते आप भी वही करेंगे तो धर्मात्मा राजा और स्वार्थी राजा में क्या फर्क रहेगा ऐसा नहीं बोला पिताजी आप धर्मात्मा राजा हैं स्वार्थी तो राजा तो अपने बेटों को घसीट के ले जाते हैं और आपको ये वहम होगा कि मैं आपका बेटा हूँ नहीं मैं तुम्हारी मूत्रेंद्र से पसार हूं। इतनी गलती की उस गलती का दंड चौरासी लाख जोने में भटकाने का दो है आपकी मर्जी मर् करके पैरों पे गिर पड़ा गुरु के फिर उसके पैरों पे राजा कहता है कि बाव, बाव जी, बाव जी मने माफ करी जो अंदाता मैंने माफ करी जो आज सोरा रे मुंह नहीं ले जाऊंगा वो हालन थे छोड़वा हो तो भी मैं नहीं ले जाऊंगा मने पाप लागे गो राजा नहीं ले गया और आज राजकुमार गया नहीं धिक्कार है उन अभागों को जो वर्षों तक गुरु के द्वार का खाए फिर बोलते हमको तो घर जाने का भी है तो तू कुत्ता होने की तरफ जाओ मारा बैरु मारू, मारू आम तो पी कूतर थमा बीजुशों के खबर न पड़े अत्या तो दीधे जाओ ये कथा पहले भी कही हुई है हमने किसी शास्त्र में थी हमने इसका वर्णन किया था कैसा बहादुर राजकुमार इसी को बोलते उपरती विवेक तो कर्म जोरदार होते हैं और नीच कर्म का त्याग होता है तो विवेक प्रखर होता है नीच कर्म भी करते रहें और माला भी घुमाते रहें तो विवेक दब्बू होता है माला घुमाया दस माला गया नियम हो अरे कम से कम दस माला करना है एक सौ बीस माला करना छंटे सो आठ घंटे सेवा करो तो चौदह घंटे हुए दस घंटे और साधना को बचते साधना में रुचि नहीं है तो कोष का बाड़े में है तो फिर कोष का बाड़े में जीव मरता है हे राम जी लकड़ी का गुण लकड़ी का कीड़ा होने से आग में जलेगा फिर भी दुख से नहीं बचेगा धान का कीड़ा बनेगा चक्की में पीसेगा फिर भी दुख से नहीं छूटेगा धर्म जो पैसों अची वोरो उड़ाए नूँह उड़ाएं पान पानी हुआ करें पो हली कीड़ा मकोड़ा कुत्ता थे उन्हें खा हिंर ही छो न बची वैठे एक्सिडेंट में चला जाए छोरा बाप रोता रहे अथवा बाप की दुर्गति हो बेटे की दुर्गति हो भाई की दुर्गति हो किसी की दुर्गति हो ऐसा कर्म क्यों करें क्या खोट है योग्यता से बहुत दिया फिर हम बेईमानी कपट विलासिता ऐसा क्यों करें हराम मैं कोई सोचा न बुद्धि हराम खोर थी बन गया नहीं तो फिर कुत्ता बनो गीत बनो मरे हुए जानवरों का मांस खाओ राजा नृग किरकेट बन गया बुद्धिमान तो था राजा तो था किरिकट बन गया सूखे कुएं में छटपट आने लगा राजा अज सांप बन गया प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मुसोलिन जैसा ही मुसोलिन भी प्रेतों के भटक रहा है ऐसे ही इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका व्हाइट हाउस में कभी कभी प्रेतों के दिख रही है तो मनुष्य जीवन नीच योनियों में भटकने के लिए नहीं है मनुष्य जीवन का माल खा के चौरासी लाख योनियों में भटकने के लिए नहीं है मनुष्य जीवन सेवा करके सदगुण विकसित करें और सेवा से सदगुण विकसित होते हैं तब विवेक आता है उत्तम सेवक सेवा दूसरे को नहीं देगा खुद ही करेगा लेकिन जो आराम का माल खाने की आदत है वो दूसरों को सेवा सौंपेंगे ये कर लो वो कर लो वो कर लो वो कर लो खुद अपना घूमते फिरेंगे ऐसे आदमी न साधु होने के लायक है ना आश्रम में समर्पित होने के लायक जो सेवा दूसरे को सौंपते हो खुद आराम तलब है अथवा अपना कुछ अलग से बनाने में उनको समझो कि वो प्रति नहीं है विवेक नहीं है वैराग्य नहीं है ईश्वर प्राप्ति का महत्व नहीं है जिसको ईश्वर प्राप्ति का महत्व है वो तो सेवा ऐसी खोज लेते हैं दादू दयाल महाराज हो गए और वो तो सुबह शाम तो ध्यान भजन करे और बाकी का समय मिले तो लोग आते जाते तो रास्ता बुखार थे झाड़ू लगाते उनका कोई लेना देना नहीं उस रास्ते से तो किसी मामलदार ने सुना दादू दयाल बड़े महापुरुष हैं गुरु के आश्रम में रहे तो भी सेवा की अभी भी अपने आश्रम में भी सेवा करने में उन्हें संकोच नहीं होता तत्परता से लगते तो वो जमाने में जीपें नहीं थी बाइके नहीं थी घोड़े पे जाते थे तो मामलतदार घोड़े पे सवार होकर दादु दीनदयाल के यहाँ कोटिया थी उधर जा रहा था <coughs> तो कुटिया पे देखा तो कोई है नहीं है पगडंडी पे गया तो झाड़ू बुहारी कर रहे थे झाड़ू वाला यहाँ कोई महान संत पुरुष रहते हैं क्या भगवान दादू दीनदयाल तो कुछ बोला नहीं सामने देखा फिर झाड़ू लगाने लग गया अरे मैं तहसीलदार हूँ इस तहसील का मालिक तेरे सामने खड़ा है बोलता नहीं दादू दीनदयाल इस इलाके में रहते हैं कहाँ है फिर झाड़ू लगाने लग गया मारा पीठ पे लात किसको? दादू दादु दीन दयाल किसने मामलेदार तहसीलदार मामलेदार एक ही बात बोले नहीं रोए भी नहीं बोले भी नहीं फिर उठा के मारी थप्पड़ अरे बोलता नहीं फेंट पकड़ी हिलाया उसको तो वाहवाही मिली और उसका जवाब नहीं दे तो अपमान लगा तो जितना गुस्सा था उतना पीट पाट के, के कैसा आदमी घूंगा है बहरा है पागल है समझ में नहीं आता आगे निकल गया घोड़े पे दूसरा कोई आदमी मिला अरे मैं दादु दीनदयाल के दर्शन करने आना आया था वो तो इधर कोई इसी इलाके में बोले हाँ यही इलाका है दादू दादुद्दीनदयाल महाराज यही है बोले यहाँ कहाँ है बोले उनके झोंपड़ी है पास में और वो झोपड़ी में नहीं रहते हैं तो आओ मैं बताता हूँ वापस ले गए जो झाड़ू बुहारी लगा रहे थे बोले यही दादू दिन दीनदयाल बोले हैं इनको तो मैं अभी मार मार के एकदम सुअर बना दिया था बोले यही खुद है सच बोलते हो कि हाँ बोले उसने जूता उतारा पैर पकड़े महाराज मुझे पता नहीं कि आप झाड़ू लगा रहे हैं रास्ते आने जाने वाले लोगों की सेवा में आप ऐसे तत्पर मुझे पता नहीं मैं सोचा दादू दीनदयाल भगवान है तो बड़े सिंहासन पे बैठे होंगे उधर झंपड़ी में तो आप थे नहीं मैंने आपको पागल समझ के मारा मेरे को माफ कर अरे बोले क्या है तहसीलदार होकर गिड़गिड़ाता है चौनी का मटका लेते तो उसको ठोकते हो कि नहीं ठोकते हो ऐसे तुम गुरु बना रहे हो तो फिर ठोक दिया तो क्या बड़ी बात है आये है क्या दारू कैसे कैसे संत हो गए इसमें क्या बड़ी बात है उस समय चार आने का घड़िया अंगड़िया वो मिलता था घड़ा मटका मटका मिट्टी का चवनी का घड़ा लेते हो तो उसको ठोकते पीटते हैं तब गुरु लेने को निकले हो तो ठोका पीटा तो क्या है क्यों शोक करते हो हो गया तो हो गया होगा लेना देना पिटना पिटवाना होगा तो हो इसमें क्या हो गया? इतनी पिटाई आकारण पिटाई करने वाले के प्रति द्वेष नहीं उसने तो जग जीत लिया पुरुष ने अकबर खुशामत करके बुलाता तो बोले नहीं आना अकबर वहां गया दादू दीनदयाल का सत्संग सुनने जहा रहते थे अकबर के बुलावे पे उधर नहीं गए दिल्ली जयपुर अजमेर के बीच से रास्ता फूटता मैंने वो देखा है जगह फिर तो कई लोगों ने क्या क्या अभी भी हजारों बीघा जमीन है उनके मठ की अभी जो महंत है उसने तो मेरा बड़ा स्वागत किया लेकिन वो दादू जी तो दादू जी थे हो अगर वो है हयात होते तो मैं कैसे भी करके मेरे सत्संगियों के बीच ले आता उनको पकड़ के हूं बात भी आ गए ऐसे प्यारे लगते सहजो बहुत ऊंचे पद ऊंचे अनुभव हरि को तजी डारू गुरु न तजूं हरि ने तो जन्म मरण दिया कर्म का बंधन दिया गुरु ने काटा हरे में तो तीस सद्गुण है गुरु में छत्तीस हरी तो कर्म का फल दे और गुरु कर्म का फल काटे हरे आके अदृश्य हो जाए गुरु फिर फिर से मिले और संभाले वो दिल्ली के पास में कोई गांव था वहां से की शादी हो रही थी तो सहजो के माँ बाप ने सोचा किसी संत का आशीर्वाद दिलाए तो नाम सुना था तो दादू जी को लिया आए तो सहजो तो 11 साल की बाल विवाह था दुल्हन को आशीर्वाद दो चार दिवस की जिंदगी सहजो सजी साज ताल काल सिर्फ फिर माथे है उसको तो बेचा सहजों ने सारा सिंगार बिंगार उतार दिया दूल्हा आया बैंड बाजे बांज रहे थे शहनाया जिस घोड़ी पे बैठा था तो घोड़ी के पास में किसी ने फटाकड़ा रख दिया तो घोड़ी कूदी तो दुल्हा का सिर पेड़ के डाल से टकराया गिर के मर गया उसके पिता ने देखा अगर ये बाबा जी नहीं आते तो फेरे फिरते समय उसकी मौत हो जाती तो विधवा हो जाती मेरी छोरी अभी कुवारी तो रही उसके चारों भाई शिष्य हो गए माँ बाप भी शिष्य हो गए और जो समर्पित कर दी अभी दुल्हन है तो दाता की दुल्हन है हाड़ मास वाले की नहीं वही सहजो माई दाता को पा गए सतगुरु दाता को अपने में समा लिया ज्ञान दृष्टि से एक लड़की ग्यारह साल की फिर कभी घर जाने का भी चाल नहीं है और हिजड़े घर जाने को सोच रहे हैं रहे हैं काल करो जाओ समझता है शैलेंद्र हाँ। मर्जी तुम्हारी नारायण हरि नारायण हरि नारायण विवेक चाहिए विवेक कर्म की गति गहन है उसका विवेक प्रखर है वो पार हो जाता है जो ईमानदारी से जप करता है ईमानदारी से सेवा से करता है उसका विवेक प्रखर होता है मेरे रसोईया है ना अजय नाम है उसको कितना मारूं पीटूं घर जाने का कभी सोचेगा ही नहीं बो नोल बोलता हूं बोए बो कहीं भी होगा सुनेगा तो हाजिर बोए आ गया देख हाजिर है मारो पीटो पिटाई भी अच्छी तरह से करता हूं उसका दिमाग कुछ बचपन से ही ऐसा है तो घर में भी बहुत मार खाए इधर भी मार खाता है लेकिन भागने का सोचेगा नहीं घर जाने का सोचेगा नहीं मार मार के कीमा बना दो उसकी एक रग में भी ऐसा नहीं आएगा चलो घर जाऊँ ऐ जा घर जा सब मिलके पीटेंगे तो नहीं जाएगा ऐसा विवेक होना चाहिए मारे कामिनी बीचे घाटी दो ईश्वर के रास्ते चले या तो मोह माया पैसे की लालच हो जाएगी या तो पुजवाने की लालच हो जाएगी ये माया है या तो फिर कामिनी काम बेकार आ जाएगा स्त्री भगत बन जाएगा तो स्त्री भगत भी नहीं बना कामिनी क्या लवरी के चक्कर में भी नहीं आया तो, तो थोड़ा तो आगे निकला चलो चलो सबको कहे बिरला पहुंचे कोई माया कामिनी बीचे घाटी दो कबीर जी बोलते या तो मोह माया वाह वाहे और पैसे में फंसेगा या तो स्त्री के चक्कर में फंसेगा चलो पैसे का भी आ सकती नहीं स्त्री के चक्कर में भी नहीं है स्त्री बिचारी साधक है अच्छी बात बोले माया तजना सहज है पैसा मारा मटे नहीं फदिया सारा काम वापरवा चलो अच्छी बात माया सज तजना सहज है सहज नारी का नेह मान बढाई ईर्षा दुर्लभ तजना है ये इससे पार हो गया तो साक्षात्कार तो अपना स्वभाव है जैसे हिंदू को मनुष्य होने में क्या देर लगती पंजाबी और संत सरदार को मुसलमान और ईसाई को मनुष्य होने में क्या देर लगती है? ऐसे ही साक्षात्कार है लेकिन ये घाटिया है माया कामिनी मान बड़ा ईर्ष्या ये सब राग और द्वेष से पैदा होते इसलिए त्याग और प्रभु प्रेम चाहिए एकदम सारा निचोड़ बता दिया त्यागात शांति निरंतरम याग् के हृदय में निरंतर परमात्मा शांति रहती जिसको गुरु का विश्वास करे और फिर वो विश्वास का कोई घात करे भाई गुरु साई पन्ना देना ना पैंजो थी यही थी वो पन्ना वरी बे जन्म में को तो ठाई ना तकिर बचाई श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण को कि लक्ष्मण राधा न्याय करता है न्यायपालिका का सर्वोपरि तो राजा ही होता है न नीचे के हैं न्याय न्यायाधीशों के पास कोई आता है केस न मेरे पास आता है तुम देखो अयोध्या में किसी को कोई तकलीफ हो तो ले आओ न्यायालय तो चलता रहे तो लक्ष्मण घूमते घूमते देखा के कुत्ता हाँ, हाँ, हाँ। बोले ये विचारा दुखी है उस समय कुत्ते मनुष्य की वाणी बोलते थे अथवा मनुष्य कुत्तों की वाणी समझते थे ये मैं विस्तार नहीं कर सकता कुत्ते से पूछा तो बोले मैं निर्दोष था यहाँ उस जमाने गटर नहीं थे खुलली खुली नालियां थी अब सुकन कहीं का ब्राह्मण जा रहा था मेरे को लात मारी तो मैं नाली में गिर गया चिले कहरा रहा बोले चलो मैं तुमको प्रभु से न्याय दिलाता हूं दरबार में राम जी का दरबार जहां लगता है तो राज दरबार के द्वार तक आया बोले चलो बोले नहीं मंदिर में आश्रम में और राज दरबार में कुत्ते योनि को प्रवेश निषिद्ध है तू कुत्ता होकर पंडितों की बात करता है बोले राम जी को न्याय करना हो तो इधर बाहर आए मैं अंदर नहीं आऊंगा राम जी बाहर आए सारी बातचीत हुई उस ब्राह्मण को बुलाया गया राम जी ने कहा इसने आपको लात मारी और आप नाली में गिर गए अब तुम इतने बुद्धिमान कुत्ते के रूप में इतने बुद्धिमान हो कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमको लात मारने वाले को कौन सी सजा दें तो तुम खुश होगे बोले इसको किसी आश्रम का मठ मंदिर का धार्मिक जगह का कुछ बना दो अरे तो मठ बना दे या हम हाँ बोले कुछ भी बना दो इसको जैसे धार्मिक जगह की संपत्ति इसको मिले ऐसा कुछ कर दो बोले तो सजा देने की बात कर बोले हाँ ये बड़ी सजा है अगले जन्म में मैं भी महंत था और मैंने धर्म के पैसों का उपयोग किया ऐश किया इसलिए मैं कुत्ता बनाऊ इसको पता चलेगा कि कुत्ता बनने में क्या मजा आती ये आनंद रामायण के विभाग की होगी अथवा विवेकवा है ये राम रामायण से जुड़ी ये कथा धर्म जो पैसों भेजे उन्हीं में कुत्तों ठाए थे पूरी उल, खा उल्टी कर वरी खा इसलिए हम बड़े डरते हैं किसी को कुछ भी देते हैं तो बोले संभालना कल हम आ रहे थे तीन साधु मिले उसको हमने पैसे दिए मैं क्या देखो बीड़ी नहीं फूकना आज देखा पैदल जा रहे हैं बद्रीनाथ के रास्ते बद्रीनाथ तो नहीं जाएंगे वैसे थे बेचारे जैसे घुमकड़ थे तो हमने पैसे दिए और कुछ परसा दिया मैं क्या बीड़ी बीड़ी नहीं पीता इसके सत्य के लिए उपयोग हो जाए सत उपयोग कभी कभी कोई आकारण रोग पकड़ता है औषधि करने से भी नहीं मिटता है तो वो पाप के फल का होता है जैसे बचपन में ही कमर दर्द है डिस्क हो गई ये हो गई तो कपट और पाप के फल से होता है कपट करके किसी का हड़प किया है हिस किया है तो फिर जवानी में बीमारी पकड़ती ठीक भी नहीं होती लड़खा-खा के फिर दूसरी बीमारी आ जाती तीसरी बीमारी आ जाती अभी के ऋषि प्रसाद में पढ़ना वो एड्रेस भी है किसी तीर्थ में फलाने भाई गए थे एक लड़का युवक था और उसके दोनों पैर बराबर घुटने के ऊपर से कटे हुए थे तो उसने सोचा कि दोनों पैर घुटने के ऊपर से कटे हैं और बराबर लाइन में एक्सीडेंट में हो तो आगे पीछे कटता है।, है तो उस भिख मंगे को बोला कि ये पैर तुम्हारे दोनों घुटनों के बराबर थोड़ा ऊपर से दोनों सीधी लाइन में कटे बोले हाँ बाबूजी ये मैंने ही काटे हैं है? रोने लगा बोले दो पैर कटे भी दो हाथ काटे बाकी है कैसे है तुमने कैसे काटे बुल में बकरियां चराता था स्वभाव मेरा गंदा था कुत्तों को पक्षियों को पत्थर मारो मजा लेता था जंगल में इधर उधर घूमता था बकरियां चरती रहती थी किसी हिरण ने बच्चे को जन्म दिया मेरे गंदे पे कुहाड़ी थी और क्रूर स्वभाव था मेरे को देखकर हिरणी तो भाग गई अपने बच्चे को जन्म दिया और तुरंत भाग गई मैंने क्या करा कुहाड़ी से वो के बच्चे के चारों पैर काट डाले बड़ा मज़ा आया देखो कोई देखता नहीं और क्या कर लेगा लेकिन वो कर्म की गति क्या है मेरे को अभी पता चला थोड़े दिन में मेरे को टाँगों में दर्द होने लगा घर वालों ने सब कुछ करा इलाज लेकिन ठीक नहीं हुआ आकर डॉक्टरों ने कहा घुटने से ऊपर टांगे कटा दो तो कटा दो नहीं तो छोरा मर जाएगा तो जहां से हिरण की टांगे काटी थी उतने ही घुटने के ऊपर से मेरी दोनों टांगे कटी अभी दोनों हाथ भी कटना बाकी है कर्म का विधान सिद्धांत ये ऋषि प्रसाद में भी आएगी विस्तार से कथा मैं नू तो व्यवहार के कर, व्यवहार करने से सब न तो छुटे क्योंकि ब ना लखड़े लूँ पंजे ड ना छुट्टी में ना आगे चल के अपने अपने कर्म के अनुसार फल का विधान होता है काम धंधे में जो किया, किया। लेकिन किसी कारण हक या निर्दोष को सताया उसका भोगना ही पड़ता है ऐसे मेरे पास कई हैं आज समय मैं सारे इलाज बता चुका हूँ ठीक नहीं होते नहीं तो दूर से लोग आते हैं थोड़ा सा बताता हूं ठीक हो जाते ओम ओम महंत चंदी राम को कब्जियात थे मेरे सारे इलाज बताने पे उसकी जात छूटे नहीं मैं सोचा क्या है, क्या कारण कारण है है फिर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मैंने कहा जिसका मन बहुत कंजूस होता है पकड़ रखता है तो फिर वो डबल को भी पकड़ रखता है मन तो मैंने उसको बोला समर्पित तो हो गया लेकिन आश्रम में तो कुछ देने का सवाल ही नहीं था नहीं, दो हाथ तीजू माथू जम ती थ यो मरु तो मारा बाप है बदु बापू से तो मूकी राखो तो बताई दो तो व्यवहार में लाई दो शिवा कैसा बहादुर शिवा तो सिर खपा के थक गया मैं बोलता नहीं चाहिए बोले नही बापू ना के नाख्य बीजू आगड़ी अतरे को तो शिव तैयार ऐसा समर्पण होना चाहिए शिवा जैसा चतुर्देसा तो बकवास है चतुर का समर्पण बकवास है शिवा का समर्पण शिव क्या गो फवाड़ो देख आम पे नौवा तू सेवा रहे नवं कमर नर्द से जातज नहीं बढ़ा इलाज कराया चंदीराम राम ने कबज्जियात थे बद्धा इलाज करे कब्जियात जाए नहीं एट में कितने कबज्जात मारे मटा ड भी इसकी कब्जियात मिटानी तो मैं सोचा सोचा तो पता चला ये बहुत कंजूस है इसीलिए अंतर मन भी अंदर को पकड़ रखता है मैं उसको बोला अब मैं ऐसा क्यों बोलूं कि आश्रम में दान करो तो करेगा भी नहीं और मैं क्या क्यों कराऊँ आश्रम के लिए हमने किसी को बोलना ही नहीं है मैं बोला मोटेरा में मोटे गरीब बच्चे हैं आसपास में उनको तुम फल फ्रूट बाँटना शुरू करो तो कब्जियात ठीक हो जाएगी हाथ खुलेगा तो नीचे के आते भी खुलेंगे तो परसुराम फ्रूट वाला था उसके यहाँ से सस्ते में थोड़ा चंदीराम जी है तो फ्री में फल फ्रूट मंगावें और बच्चों को बांटें देखा कब्जियात में, में बोले थोड़ा सा आराम है मैं क्या कहाँ से मंगाती हो कितना मंगाते हो बोले पर श्राम से मंगाता हूँ तो कभी उसको पैसे मिले कभी वो लेवे नहीं मैं क्या नहीं अच्छी तरह से बांटो मुट्ठी खोलो उंगली खोलिए तो उतना ही जाएगा मुट्ठी खोलो कहीं कितना बोल बोल के फिर करवाया तो बाद में उसकी कब ठीक हो काम का सिद्धांत मानसिक सिद्धांत शरीर पे भी काम करता है इसका मतलब ये नहीं कि कब्जियात सब उसी तरीके से होती है और भी कारण होते हैं लेकिन एक कारण ये भी मनोवैज्ञानिकों ने बताया और मेरे को फायदा हो गया चंदीराम को फल फ्रूट का दान कराया बच्चों को भी अच्छा हो गया गरीब बच्चों को फल फ्रूट मिला और चंदीराम की तबीयत ठीक हो गई ऐसे एक जिमीदार था वो बीमारी थी तो उस संत ने बोला जाओ तुम किसी का हक मारा है जिस का हक मारा उसको दो तो ठीक हो जाओ फिर वो आए तो बोले ठीक हो बोले पचास टका फायदा है तो बोले तुमने जो हक मारा पूरा नहीं दिया थोड़ा दिया बोले हाँ पूरा दे दो विधवा भाभी का हक मारा तो धर्म का या निर्दोष आदमी का कोई हक मारता है तो कोई न कोई बीमारी पकड़ लेते हत हो तो दूसरे जन्म में फिर कुत्ते की योनी ये योनी नारायण ना हरि और जो हक मारने वाले नहीं हो गुरु में श्रद्धा है तो बीमार भी, भी जी, जीवित हो जाते सेवानी की पत्नी दयाबेन ऐसी तबीयत खराब थी कि अभी तो या तो विकलांग होकर पड़ी रहती या तो मर जाती सेवाणी खड़ा हो जाए उसकी पत्नी की बात करता हूँ खुद ही दया दया हो तो खड़ी हो जाए ए इनकी पत्नी है डॉक्टर बोला ऑपरेशन करो फलाना करो ढीगना करो मेरे को राम का फोन आया कि इनकी तबीयत सीरियस है इनका बेटा ये सब तैयार हो गया ऑपरेशन करने को और ऐसी एंटीबायोटिक और ऐसी दवाई दिया कि बाल सब झड़ गए टाल हो गई अब वो सिर्फ डक के बिचारी चले और फिर हमने बताया कि डॉक्टरों के चक्कर में नहीं आओ डॉक्टर को पैसे निकालते और इसको पहुंचा देते या तो विकलांग बना लेते बैठ जाऊँ लेकिन ये सेवा करते सेवाणी और उसकी भी दया में सेवा करते तो हमने संभाल लिया स्टेयरिंग अभी वो टाल हो गई वो बाल भी आ गए और तबीयत भी ठीक हो गई नया जीवन मिल गया कल मेरे को बताया बाल दिखाया बोले बापू आपने नया जीवन दिया एकदम टाल हो गई थी अब स्त्री को टाल हो जाए तो बेचारी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती टाल हो गई थी अभी तो बाल भी आ गए नए सर से जैसे बच्चों को आते ऐसे बाल आ गए बबली हो गई तो ये सेवाणी सेवाणी का बेटा सेवाणी की बहू जो भी मौज कर रहे हैं दया की तपस्या है गुरु भक्ति नहीं तो चाय बेचता था घने जी चाय पिकड़ना चाराने की चाय की ला रही थी चाराना स्पेशल चाय आठ आने की होती होगी जो भी रतन पोल्ट अभी बहुत अच्छा काम धंधा है बिल्डर है जहाज़ों में मुसाफरी 25 पचास हजार पगार लेने वाले इनके पास नौकरी करते हैं ये बिल्डर हैं किन्न माल थे वो मेरे सेवक थे तो उन्होंने बोला बापूजी आप तो मैंने दया की शादी में से करा दी देख छोटी सी चीज दे दिया लक्ष्मी अब तो एक करोड़ का तो मकान होगा दो दो करोड़ का चार चार आने की चाय खिला रही थी ते तो गणिया नहीं हुआ इतना बदाप दिया दस बीस करोड़ शू थाए सौ करोड़ शू था आग तुमने खबर नहीं पड़े नारायण हरी हरि ओम हरि गुरु से कभी गद्दारी ना करें धर्म से गद्दारी ना करें निर्दोष को कभी सताए नहीं निर्दोष का हक न छीने अपने जिंदगी अयाशी ना करें अयासी जिंदगी फिर मगर पड़े रहें मगर पड़ा खा के केचुए पड़े रहते तो विवेक वैराग षट संपत्ति मोक्ष की इच्छा ये सदगुण विकसित होते तो साक्षात्कार हो जाता और मनमाना करते तो जा फिर भक्ति का पहला सोपान है प्रथमा भक्ति संतन कर संगा संतों का संग आदर से कर दूसरा भक्ति मम कथा प्रसंगा भक्ति का दूसरा स्टेप है भगवान की कथा सत्संग सुना तीसरा भक्ति अपमान मान की इच्छा न रखे जहाँ अपमान हो वहाँ जाए हम मोचीवास में चले जाते हैं जहाँ अपमान हो ट्रेन में वहीं सी जगह पे बैठ अपमान पचावे झूठे आरोप भी पचा लो सब पचाओ ओम हरी हरी सच्चे आरोप हों तो ठीक सुधर जाओ झूठे आरोप तो पचने दो क्या है कितने झूठे आरोप चले पच गए ना और बलवान हो गए अपने में गलती हो तो निकालो गलती नहीं है तो पचा दो ईश्वर को पाने का उद्देश्य पक्का करो कई लोग धार्मिक जगह में आश्रमों में मठों में मंदिरों में बेटों को समर्पित करते हैं। समझते हैं कि बाबा जी बुड्ढे हुए बाबा जी जाएंगे हमारा बेटा मंत्र बन जाएगा लेकिन आरामखोर बनेगा उसका क्या अभी से सेवा में रुचि नहीं दूसरों को आदेश करता सेवा के लिए खुद पाक खा के पड़ा हुआ तो उसको तो आगे जल के तकलीफ होगा तो काहे को किसी को तकलीफ में डाल सेवा का गुण हो जब ध्यान में रुचि हो तभी तो आश्रम में समर्पित हो आश्रम में समर्पित का तो नाटक है और सेवा करें नहीं दूसरे को बोले करो वो करो वो करो, मो करो। अभी तो छोटा बच्चा है अभी से सेवा लेने वाला हो गया गांधी जी के पास एक सन्यासी गया बोले बापू मैं साधु तो बन गया हूँ लेकिन माला घुमाता हूँ मन नहीं लगता शांति नहीं भगवान का अनुभव नहीं बोले सेवा करो ये गरीब लोगों का कैंप लगाया उनमें सेवा तो साधु जावे तो सब लोग अरे बाप जी बाप जी आप हमारा बाल्टी उठाओ बाप हमारा वमन सा अरे बाप जी बाप जी। गांधी जी को बोला बापू मैंने कोई सेवा करवा देते ते, ते मैं कपड़ा सेवा लेवा तुमने कपड़े साधु तय के पहने सेवा लेने के कपड़े पहने तो आपको सेवा कौन देगा वो साधु ऐसा बहादुर संन्यास की दीक्षा जिससे ली थी उसको जाके बोला बाबा मैं तो गांधी जी में जुड़ता हूं हे गरीबों की उनकी उनकी जो भी सेवा कार्य गांधी जी के थे वो किया था बड़ा हृदय खिला अभी शैलेंद्र को सेवा में जो आनंद आता है माला घुमाने में नहीं आ गया बोल तो ये कर्म योग है माला अपनी जगह पे भक्ति योग है ज्ञान योग अपने पास सब साथ में कर्म योग भी है भक्ति योग भी है ज्ञान योग भी है और एक्स्ट्रा कर्म भक्ति ज्ञान से नहीं तो फिर गुरु घड़ा योग भी है एक एक्स्ट्रा योग है रंग दो मारे लाकड़ू के मारे बीजे वही जाओ तो फर्नीचर हूं था दे तुम तो जलाओ लाकड़ू रहे है तुम रंधा भागे जलाऊ लाकड़ू जाए जलाऊ लाकड़ा हूं तैन रूपया भोयू भूखे मरूपर मरू मर भोय सुवाड़ू मैं धरती पे सुलाऊं, बिछाने को नहीं दूंगा आश्रम में और भूखा रखूंगा और सेवा में कमी किया तो पिटाई करूंगा फिर भी टिका तो ईश्वर से मिला दूंगा नरसिंह मेहता ने गाया है भोएं सुवाड़ू भूखे मारूं, ऊपर थी मारूं, मार एटू करता हरी बजे करी नाखूं निहार हाँ मैं फरियाना मानवी ने हूँ खबर पड़े गुरु सेवा गुरु की आज्ञा हालता थे आश्रमसों लाल हालो राजकोट हालो को ढालो पूछ स्त्री टाइट टनाटन जो गुरु तो हम बे फार कपड़ा पहला तो हार बहु राजा राज महाराज थमें नर्पित थे राजा साहेब माटे आश्रम में समर्पित थे सेवक थे कोई कहनारु नहीं होता विवेक ना हो कोई कहना तो पतन अवश्यम अपना विवेक नहीं हो और कोई लगाम खींचने वाला नहीं तो पतन अवश्यम भावी इसलिए गोपीचंद ने गुरु दीक्षा लेना चाहा मां गुरु ने कहा जाओ मां से भिक्षा ले आओ मां ने तीन चावल दिए मैया ये में तीन चावल तुम रहस्यमयी माँ दरबार बोले बेटा तेरे जुआनी है तब तक रानियां चिपकेगी बूढ़ा होगा तो कोई पूछेगी भी नहीं और मर जाएगा तो सुगर बनेगा जो काम ही होते वो कुत्ता कुत्ती बनते सुगर सूरी बनते क्या ऐसे ही करेगा तो बोले नहीं माँ उठा और गोरखनाथ के पास चला गया राजदरबार राज गोपीचंद को राज छोड़ दिया सोलह साल का राजकुमार था माँ भी कितनी बहादुर पति मर गया है बेटे को राज तिलक हुआ है और बेटे को बोलती है क्या कर रहा है नरक में जाएगा बेटा साधु बनता है भिक्षा लेने आता है तो माँ तीन चावल देती चोखा के तीन दाने बोले यही भिक्षा है बोले माँ तीन दाने में क्या रहस्य है बोले सदा किले में रहना माँ राजपाट छोड़ के जाता हूँ किला कैसे मिलेगा बोले गुरु की आज्ञा में रहेगा तो किला रहेगा अपने मन से किधर ही नहीं जाना गुरु की आज्ञा लेके ही जाना तो गुरु के छाया में रहेगा किले में नहीं तो शत्रु तेरे को मनमुक्ता में गिरा देंगे दूसरा बोले मोहन भोग खाना सदा माल मली देखाना अरे बोले मां साधु बन जाऊंगा रूखा सूखा मिलेगा टिकट मिलेगा कभी भूख मिले अरे बहुत भूख लगेगी तो सूखा टिकट भी माल मलिदा होगा मोहन भोग होगा खूब भूख लगे तब खाना और तीसरा सहजा पर शयन करना मां राजपाट छोड़ दिया आप फकीर बन हो तो सहजा पर कैसे सोगा बोले खूब थके तब आडा पड़ना चट्टान भी तेरे लिए सहजा हो जाएगी कैसी कैसी भारत की माँ तो बहरू जो टीवी जो पोताना नामे जो जो नेम बापू तो क्या कंगा लेता शिव होत तो क्या न करना हो बाप बोले नहीं नहीं, नहीं। रा, राजा बोले बाप जी मैंने भूल किया मेरा बेटा नहीं है ये प्रभु का बेटा है आपका है बेटा मैं माफी मांगू तेरे से बोले नहीं नहीं मैं माफी मांगू तुम्हारे शरीर से गुजरा था बाप बोले मैं माफी मांगू बेटा बोले मैं माफी मांगू गुरु बोला क्या है? भगवान ने सूझबूझ दिया बेटे को बाप को कई तो माँ बाप ऐसे होते हैं बेटा आप तू राम बूढ़े हो गए तू घर में आओ सेवा करो ये करो बैल बनो अपने स्वार्थ के लिए बुलाते लेकिन राजा नहीं करने। एक बार चला तो फिर कुत्ता थोड़े बनाएंगे बमन चाटने वाला समर्पित थे उन पर संसार वसाई है डो अशोक नेता अत्यार खबर नहीं पड़े मर साढ़ा नौ वर्ष पे शू था है जो न आज थी साढ़ा नौ वर्ष गण पु था है तो रोती रही बिलकती रही तड़पती रही जान दे दी लेकिन कृष्ण को विघ्न नहीं किया इसका नाम गोपी इसका नाम शिष्य है तो विघ्न हो चाहे कुछ भी हो हमारे मन की हो ये तो आवारा लुफंगे लोग जो मन चाहा करें वो सब लुफंगों में आते हैं आवारा कहो लुफंगा कहो लुफंगा लुफंगी कहो जो भी कहो भगवान और गुरु अपने मन की करें तो आप लुफंगे हैं हम भगवान और गुरु के मन की करें तो आप साधक हैं भक्त हैं आप देख लो राधे पे हाथ रख के आपके मन की चलाते हो कि गुरु और भगवान के मन की चलने देते हो बस नहीं तो दिन में पांच बार आ जाओ वृंद्रावन से मथुरा एक बार भी नहीं गए गई ग्वाल नहीं गए तो नहीं गए इसीलिए उनका गोपी चन, उनके चरण धूलिया अभी गोपी होके लोगों लो, के ललाट पे चढ़ता है वृंदावन में गोपीचंद मिलता है पता है गोपी की चरण रज वो तो चरण रज तो कहीं उठ गई फिर अभी भी चलता है धंधा गोपी चंद गोपी चंद पाउडर में ले